भारतीय दर्शन विशिष्टा द्वैत दर्शन ईश्वर का स्वरूप पांच प्रकार का है पहला पर यही वासुदेव स्वरूप कहलाता है यह स्वरूप काल की गति से परे है इसका कभी परिणाम नहीं होता है निरवधि आनंद से सदा यह विभूषित रहता है यही पर स्वरूप भगवान का शादगुण्य विग्रह कहलाता है इसी को वैकुंठ में देवता लोग नेत्रों से तथा ज्ञान से देखते रहते हैं दूसरा व्यूह यह स्वरूप विश्व की लीला के निमित्त है यह संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के स्वरूप में वर्तमान है संसारियों की रक्षा तथा मुमुक्ष एवं भक्तों के प्रति अनुग्रह दिखाने के लिए यह स्वरूप है पर स्वरूप में तो ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तथा तेज ये छह गुण सदैव वर्तमान हैं किंतु व्यूह में केवल दो गुण प्रकट रूप में वर्तमान रहते हैं अर्थात ज्ञान तथा बल संकर्षण के स्वरूप में प्रकट है प्रद्युम्न में ऐश्वर्य तथा वीर्य गुण एवं अनुरुद्ध में शक्ति और तेज रहते हैं संकर्षण स्वरूप के द्वारा शास्त्र प्रवर्तन तथा जगत का संहार तद्युग्न स्वरूप के द्वारा धर्मोपदेश एवं मनु चारोवर्ण आदि शुद्ध वर्गों की सृष्टि तथा अनिरुद्ध स्वरूप के द्वारा रक्षा तत्वज्ञान का प्रदान काल सृष्टि तथा मिश्र सृष्टि का निर्वाह भगवान करते हैं तीसरा विभव यह अनंत होने पर भी गौड़ और मुख्य भेद से दो प्रकार का होता है मुख्य विभव श्री भगवान का अंश तथा अप्राकृत देहयुक्त है यही स्वरूप मुमुक्षुओं के लिए उपास्य है भगवान के साक्षात अवतार को मुक्त को मुख्य तथा स्वरूपावेश एवं सत्यावेश अवतार को गौड़ कहते हैं अवतार भगवान की इच्छा से साधुओं के परित्राण दुष्कृतों के विनाश तथा धर्म के संस्थापन के लिए अवतार होता है चौथा अंतर्यामी इस स्वरूप से भगवान जीवों के अंतकरण में प्रवेश कर जीवों की सकल प्रवृत्तियों का नियमन करते हैं इसी रूप से भगवान स्वर्ग नरक आदि स्थानों में सभी अवस्थाओं में सभी जीवों की सहायता करते हैं पाँचवा अर्चावतार यह भक्त की रुचि के अनुसार मूर्ति में रहने वाली भगवान की उपास्य मूर्ति है भगवान की उपासना को ही निरिध्यासन योग ज्ञान या भक्ति कहते हैं ध्यान के द्वारा भक्ति साधन होता है और उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं इनके मत में बंधन पारमार्थिक है अतय जीव और ब्रह्म संबंधी अभेद बुद्धि के द्वारा उस बंधन का नाश नहीं हो सकता बंधन निवृत्ति केवल ईश्वर की प्रीति और प्रसन्नता पर निर्भर करता है अभेद ज्ञान एक प्रकार से मृथ्या होने के कारण इससे बंधन और दृढ़ हो जाता है जीव भोगता है प्रकृति भोग्य है तथा ईश्वर उसका प्रेरक है यह भेद इनके स्वरूप में रहता है और अभेद ज्ञान उस पारमार्थिक स्वरूप भेद को नष्ट करता है इसीलिए उसे मिथ्या ज्ञान माना गया है रामानुज के मतानुसार वर्णाश्रमोचित कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है चित्त शुद्धि से भक्ति और भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है प्रसंग व श्रामानुज के मत के अनुसार यहाँ ज्ञान के स्वरूप का विवेचन किया जाता है ज्ञान स्वयं प्रकाश तथा विभू है नित्य जीवों का तथा ईश्वर को ज्ञान नित्य एवं व्यापक है बद्ध जीव का ज्ञान तिरोहित रहता है मुक्तों का ज्ञान पहले तिरोहित रहता है पश्चात आविर्भूत होता है ये लोग भी ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं संकोच तथा विकास की अवस्था को लेकर ही ज्ञान की उत्पत्ति एवं नाश का प्रयोग होता है ज्ञान को रामानुज मत वाले द्रव्य मानते हैं यद्यपि आत्मा का गुण भी ज्ञान है तथापि प्रभा के समान वह गुण और द्रव्य दोनों हो सकता है इसलिए अपने आश्रय से अन्यत्र भी ज्ञान रह सकता है मुक्तों का ज्ञान एक ही काल में नेत्र या सूर्य के तेज के समान अनंत देहों के साथ संयुक्त हो सकता है सुख दुख इच्छा द्वेष तथा प्रयत्न ये सब ज्ञान के ही स्वरूप हैं ज्ञान मन का सहकारी है प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्मृति संशय विपर्य भ्रम विवेक व्यवसाय मोह राग द्वेष मद माशर्य धैर्य चापल्य दंभ लोभ क्रोध दर्प स्तंभ द्रोह अभिनिवेश निर्वेद आनंद सुमति दुर्मति सुप्रीति तुष्टि उन्नति शांति कांति विरक्ति रति मैत्री दया मुमुक्षा लज्जा तितीक्षा विचारणा जिज्ञिसा मुद्रता क्षमा चिकित्सा जुगुप्सा भावना कुहना असूया जिघांसा तृष्णा दुराशा वासना दुर्वासना चर्चा श्रद्धा भक्ति प्रपत्ति आदि को जीव के गुण हैं वे सब ज्ञान के ही अवस्था विशेष हैं उक्त सभी गुणों में भक्ति तथा प्रपत्ति का विशेष स्थान है इन्हीं दोनों से प्रसन्न होकर ईश्वर मोक्ष देते हैं यही मोक्ष के साधन हैं कर्मयोग और ज्ञान योग आदि भी भक्ति के ही द्वारा मोक्ष साधक हैं अन्यथा नहीं इसी प्रपत्ति को शरणागति भी कहते हैं इसी के सहारे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश किया था जैसा गीता में कहा गया है यथेय सानिश्चितम ब्रूहितन में शिष्य हम साध हिमाम ताम प्रपन्नम प्रमाण निरूपण रामानुज के मत में भी समस्त पदार्थ प्रमाण और प्रमेय के भेद से दो प्रकार के हैं प्रमेय का संक्षिप्त वर्णन ऊपर हो चुका अब प्रमाण के संबंध में भी कुछ लिखना आवश्यक है प्रमाण अर्थात यथार्थ ज्ञान के कारण को प्रमाण कहते हैं इनके मत में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये प्रमाण के तीन भेद हैं प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों की इंद्रियों के द्वारा साक्षात यथार्थ ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष है इसके निर्विकल्पक और सविकल्पक दो भेद हैं नीला पीला आदि गुण तथा अवजव संस्थान आदि से विशिष्ट प्रथम बार जो विषय का ज्ञान होता है वही निर्विकल्पक है उहापोह सहित गुण तथा अवयव संस्थान आदि से विशिष्ट दूसरी तीसरी बार जो वस्तु का ज्ञान होता है वही सविकल्पक प्रत्यक्ष है न्याय मत से भेद यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही भेदों में विशिष्ट विषयक ज्ञान इनके मत में माना गया है अतय न्यायों के सिद्धांत से यह सर्वथा विलक्षण है रामानुज के मत में अवशिष्ट प्राही ज्ञान होता ही नहीं इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से पांचों इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ये लोग समवाय संबंध के स्थान में एक आश्रय संबंध मानते हैं ये इन भेदों के अतिरिक्त अर्वाचीन और अनर्वाचीन और भी ज्ञान के दो भेद मानते हैं फिर अर्वाचीन के दो भेद हैं इंद्रिय सापेक्ष और इंद्रियान पेक्ष। इंद्रियान इंद्रियान्पेक्ष भी फिर दो प्रकार का है स्वयं सिद्ध और दिव्य योग जन्म प्रत्यक्ष स्वयं सिद्ध है तथा भगवत प्रसाद जन्य प्रत्यक्ष दिव्य है अनर्वाचीन प्रत्यक्ष में इंद्रिय की कोई भी अपेक्षा नहीं रहती जैसे नित्य मुक्त जीव तथा ईश्वर का ज्ञान स्मृति प्रत्यभिज्ञा और अभाव जो इनके मत में भाव स्वरूप है एवं ऊह संशय तथा प्रतिभा में ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्भूत माने जाते हैं भ्रम भी यथार्थ ज्ञान है ये लोग सत्ख्यातिवादी हैं इसलिए इनके मत में ज्ञान के सभी विषय सत्य हैं यथार्थ में सर्व सर्वविज्ञानम यथार्थम इनके अनुसार ब्रह्म आदि भी यथार्थ है मिथ्या नहीं तथापि तो यदि कोई किसी ज्ञान को भ्रमात्मक कहते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस ज्ञान के द्वारा लौकिक व्यवहार में बाधा उत्पन्न होने के कारण से ही वे उसे भ्रमात्मक कहते हैं इसलिए स्वप्न ज्ञान भी इसके मत में सत्य ही है चैतन्य के भेद ये तीन प्रकार के हैं चैतन्य तीन प्रकार के चैतन्य मानते हैं अंतकरणावच्छिन्न करण वृत्त्यच्छिन्न तथा विषयावच्छिन्न चैतन्य जब ये तीनों चैतन्य एकंत्र होते हैं तभी साक्षात्कार कहा जाता है अनुमान प्रमाण व्याप्य के व्याप्यत्व के अनुसंधान से किसी व्यापक का जो ज्ञान है उसके करण को अनुमान और उसके फल को अनुमित कहते हैं व्याप्य और व्यापक में उपाधि रहित जो एक नियत संबंध है उसे ही व्याप्ति कहते हैं व्याप्ति का ज्ञान बार बार दो वस्तुओं को एकत्रित देखने से होता है अन्वय और व्यतिरेक दो प्रकार की व्याप्ति होती है अन्वय की और केवल केवलान्वयी अनुमान के दो भेद ये लोग मानते हैं केवल व्यतिरेकी में साध्य अप्रसिद्ध होने के कारण व्यतिरेक व्याप्ति दुर्ग्रह है इसलिए इसे लोग नहीं मानते अनुमान के अवयव साधारण रूप से अनुमान के प्रतिज्ञा उपनयन निगमन हेतु तथा उदाहरण को ये भी स्वीकार करते हैं किंतु व्याप्ति और पक्षधर्मता इन दोनों अनुमान के प्रधान अंगों की सिद्धि केवल उदाहरण तथा उपनयन के ही द्वारा होती है इसलिए कभी तीन और कभी दो ही अवयवों को ये मानते हैं यथार्थ में इनका कहना है कि जितने अवयवों के द्वारा विपक्षी को अपना सिद्धांत समझाया जा सके उतने ही अवयवों को मानना चाहिए इनके मत में उपमान अर्थापत्ति और तर्क तथा कथा जल्प वितंडा छल जाति और निग्रह स्थान ये सब अनुमान के ही अंतर्भूत हैं शब्द प्रमाण अनाप्तों से नहीं कहा गया जो वाक्य उससे उत्पन्न जो उसका अर्थ उसी के ज्ञान को शब्द ज्ञान तथा उसके कारण को शब्द प्रमाण कहते हैं इनके मत में वेद अपौरसे और नित्य है शिक्षा आदि सदंग से युक्त वेद प्रमाण है आप्तरचित स्मृति यदि श्रुति से अविरुद्ध हो तथा आचार व्यवहार और प्रायश्चित आदि की प्रतिपादक हो तो वह भी प्रमाण है वेद मूलक पुराण और इतिहास भी प्रमाण है इनमें भी जो विरोध प्रतिपादक है वे अप्रमाण है श्रीपंचम में वेद वेदों से कहीं भी विरोध न होने के कारण यह सर्वथा प्रमाण है मैखानस आगम और धर्मशास्त्र वेदों के अविरुद्ध होने से प्रमाण है अकुल आभरण आदि विद्वानों की उक्तियां सभी प्रमाणतर है और श्री रामानुज का श्रीभाष्य आदि तो प्रमाणतम ग्रंथ है मिश्र सत्व में तीनों गुण हैं इसी को प्रकृति माया अविद्या आदि कहते हैं यह नित्य है भगवान के संकल्प से इसकी सामयावस्था में वैसम में उत्पन्न होता है इसी से यह कर्मोन मुखावस्था को प्राप्त कर अव्यक्त कहलाता है पहले महत की उत्पत्ति होती है गुण के अनुसार इससे तीन भेद हैं इससे अहंकार उत्पन्न होता है गुणानुरूप इसके भी तीन भेद हैं वैकारिक तेजस और भूत भूतादि वैकारिक और भूतादि से ग्यारह इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं मन भी इनके मत में ज्ञानेन्द्रीय है इसलिए छह तो ज्ञान और पांच कर्मेंद्रियाँ हैं इंद्रिय का परिमाण अड़ु है जब जीव योग के बल से दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है और अन्य लोकों में भी भ्रमण करता है उस समय भी इंद्रियां जीव के साथ रहती हैं मुक्त में ये जीव का साथ छोड़ देती हैं और प्रलय पर्यंत या तो इस संसार में रहती है या जिनके इंद्रियाँ नहीं हैं वे इन्हें ग्रहण कर लेते हैं